भजन बिना भूली परो संसार चाहे पच्चिम जात पूर्व दिस हृदय नाही विचार भजन बिना भूली परो संसार भजन बिना भूली परो संसार बाध अर धसूला भूले भूल मुगध भजन बिना भोली पड़ो संसार खाई हला हल जियोचाह है मर्त नाग बार भजन बिना भूली पड़ो संसार बैठे सीला समुद्र तिरन को शोष बबुडन हार भजन बिना भूली पर संसार नाम बिना नाही नि तारा न पाचे पार भजन बीना भूली पड़ो संसार सुख के काज से दुर्घर दुख बहे काल की धार भजन बीना भूली पड़ो संसार जनर जबों जगत भी इस माया किार भजन भूली भूलि संसार भजन बीन भूली संसार भजन बीन भूली पर सल भजन बिन भूली पर्यो संसार और ये हो क्यों गया ऐसा हो कैसे गया कि प्यारा नहीं मिल रहा है भजन बिन भूली पर्य संसार हम नहीं उसकी याद धीरे धीरे गंवा दी भजन का अर्थ उसकी याद उसकी स्मृति सुर थी हमने ही धीरे दिर धीरे उसकी याद बुला दी उसने हमें बुला दिया ऐसा कोई भक्त नहीं कहेगा ऐसा लाछन भक्त भगवान पर लगा नहीं सकता हम नहीं बुला दिया है हम ही पीठ करके खड़े हो गए हमने ही कुछ ऐसा इंजाम कर लिया है कि हम उससे दूर दूर हो गए परमात्मा हमसे दूर नहीं हम उससे दूर भजन बिन भूली ही पर्य संसार भजन को भूल गए हैं भजन यानी परमात्मा के स्मरण को और जो परमात्मा के स्मरण को भूल जाता है वो संसार के स्मरण से भर जाता है स्मरण तो करना ही पड़ेगा स्मृति में कोई चीज तो भरेगी अगर अमृत ना भरोगे तो जहर भरेगा अगर शुभ ना भरोगे तो अशुभ भरेगा अगर प्रेम ना भरोगे तो घृणा भरेगी पात्र खाली तो रहेगा नहीं वह तो पात्र का गुण नहीं है खाली रहना पात्र तो भरेगा ही अगर सुगंध ना भरेगी तो दुर्गंध भरेगी ऊर्जा का नियम है कि वह कुछ करेगी ऊर्जा कृत्य बनेगी अगर तुमने सृजन ना किया तो तुम विनाश करने में लग जाओगे अगर तुमने निर्माण ना किया तो तुम मिटाने में लग जाओगे इसके पहले की तुम्हारी ऊर्जा विध्वंस बने सृजन बनाओ और इसके पहले की तुम्हारी ऊर्जा संसार की स्मृति में उलझ जाए खो जाए जरा देखते हो कभी अपने को भी सोचते हो कभी दिन भर भी संसार सोचते रात बिस्तर पर पड़े भी संसार सोचते नींद भी नहीं आती संसार की याद में ही मन उलझा रहता सुबह से सांझ सांझ से सुबह दिनों रात वर्ष आते और जाते तुम संसार की ही चिंता में डूबे रहते और पाओगे क्या इस चिंता से थोड़ी तो बुद्धिमानी बरतो भजन बिन भूल पर्यो संसार चाहे पश्चिम जात पूरब दिश हृदय नहीं विचार और फिर तुम चाहे पश्चिम जाओ चाहे पूरब जाओ फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे इस दिशा में पूजो चाहे उस दिशा में चाहे तुम्हारा काशी इधर हो और तुम्हारा काबा वहां हो कुछ फर्क नहीं पड़ता जाओ तुम्हें जहाँ जाना है अगर भजन नहीं किया है भजन यानी अगर परमात्मा का स्मरण नहीं जगाया है और संसार के स्मरण से भरे हो तो तुम काशी भी जाके कुछ भेद नहीं कर पाओगे काशी में भी तुम संसार का ही स्मरण करोगे और काबा में जाके भी तुम संसार का ही स्मरण करोगे तुम्हारी मांगें संसार की ही होंगी तुम जरा सोचो अगर मैं तुम्हें ऐसा एक पहल दू कि कल सुबह तुम जब उठोगे परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुमसे पूछेगा तीन वरदान मांग लो तुम जरा सोचना कौन से तीन वरदान तुम मांगोगे किसी को बताने की जरूरत नहीं इसलिए धोखा देने की भी कोई जरूरत नहीं खुद ही सोचना कौन से तीन वरदान मांगोगे तुम बड़े हैरान हो अपने वरदानों की मांग देख तुम जरूर कुछ छुद्र मांगोगे परमात्मा भी सामने खड़ा होगा तो तुम उससे चुक जाओगे तुम्हें शायद ही याद आए कि तुम कहोगे कि अब और वरदान की क्या जरूरत आप मिल गए तो बस तुम्हें शायद ही याद आए कि तुम कहोगे नहीं अब कोई वरदान नहीं चाहिए बस ये चरण अब सदा मेरे हाथ में रहे इन चरणों से लगा रहा ये चरणों की लॉ लगी रहे बस पर्याप्त मांग सकोगे ऐसा अगर बहुत सोचोगे समझोगे सम्झ, तो कहोगे कि नंबर तीन पर इसको मांग लेंगे पहले नंबर दो तो निपटा ले तुम इस बात को ही ना मांग सकोगे तुम्हारा हृदय तो संसार की आस से भरा है। तुम कहोगे ये मौका क्यों चूके तुम कहोगे राष्ट्रपति बना दो कि प्रधानमंत्री बना दो कि दुनिया का सबसे बड़ा धनपति बन जाऊं? एक गदागर्ष मुझे ईमान की सौगात ना दे मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं मैंने देखा है इन आंखों से का म्याल मुझको अब मेहर मोहब्बत से कोई प्यार नहीं मैंने इंसान को चाहा भी तो क्या पाया है अब मेरा कुफ्र खुदा का भी तलबगार नहीं जा किसी और से ईमान का सौदा कर ले मैं तेरी नेक दुआओं का खरीदार नहीं भजन बिन भूल परो संसार चाहे पश्चिम जात पूर्व दिस हृदय नहीं विचार बस एक बात तुम्हारी पक्की हो गई कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा का विचार नहीं उठता और सब विचार उठते अनंत विचार उठते एक विचार चूक गया है और वही सार्थक है और जिसने उसे पा लिया सब पा लिया और जिसने उसे गमा दिया उसने सब गमा दिया और तुम जिसे समझ रहे हो संपत्ति वह विपत्ति दस्त पुरुखों को कफे दस्त निगारा समझे हत्यारे के हाथ को खूनी के हाथ को चितेरे का हाथ समझे दस्त पुरखों को कफे दस्त निगारा समझे कत्ल गहती जिसे हम मैफले यारा समझे और जहां मारा जाना था जो कत्ल गहती कत्ल खाना था कत्ल गहती जिसे हम मैफले यारा समझे ऐसा ही हुआ है संसार में तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो ये कत्ल कत्लगह है यहां सभी मरने को तैयार खड़े यहां क्यों लगा है मौत का इसको तुम घर समझ रहे हो दस्त पुरुखों को कफे दस्त निगारा समझे कप्त गहती जिसे हम महफले यारा समझे कुछ भी दामन में नहीं खारे मलामत के सिवा ए जुनू हम भी किसी कुए बहारा समझे आखिर में पाओगे कि दामन में सिवाय कांटों के और कुछ भी नहीं कुछ भी दामन में नहीं खारे मलामत के सिवा कांटे ही कांटे इकट्ठे हो जाएंगे हो ही रहे हैं तुम वही इकट्ठे कर रहे हो तुम कांटों को फूल समझ रहे हो कुछ भी दामन में नहीं खारे रहे मलामत के सिवा ए जुनून हम भी किसे कुएं बहारा समझे और हमने जिसे वसंत की गली समझा था कुए बहारा हमने जहां समझा था आनंद घटित होगा जहां हमने सोचा था अमृत की वर्षा होगी वहां सिवाय कांटों के और कुछ भी नहीं मिला इस दुनिया से लोग हार कर जाते जीत कर भी जा सकते हो मगर जीत उसके साथ है रामबिन सावन सहो न जाए जीत उसके साथ है हार अकेले अकेले जो उसके साथ हो लेता है जीत जाता है। उसे मिल गई कुएं बहारा उसे मिल गए वसंत के क्षण फिर उसके जीवन में वसंत के अतिरिक्त कभी और कुछ नहीं घटता फिर सावन भी है प्यारा भी है और मिलन शाश्वत है चाहे पश्चिम जात पूरब दिस हृदय नहीं विचार बाछे उध अरध सुन लागे भूले मुगध गमार, हे मूढ़ हे गमार, तू चाहता तो स्वर्ग है लेकिन बना लेता नरक है यही हमारा संसार है सब सुख चाहते हैं और सब दुख पाते सब प्रतिष्ठा चाहते हैं और सब अप्रतिष्ठा पाते हैं। सब सम्मान चाहते हो सब अपमान पाते स्तुति मांगते हो गालियां मिलती हैं बाछे उध अरध सुगे मांगते तो ऊपर को हो मिलता नीचे का है आकांक्षा तो बड़ी ऊंची करते हो मगर परिणाम बिल्कुल नहीं देखते कि परिणाम क्या है बाछे उद अरदसु लागे ऊर्ध यात्रा की तो आकांक्षा है मगर अधोगामी हो जाते भूले मुगध संसार भूले मुगध गंवार खाई हलाहल जियो चाहे जहर तो पीते हो और सदा जीता रहूं ऐसी मन में वासना है यह कैसे होगा यह असंभव हो नहीं सकता खाई हलाल हल, जियो चाहे मरत न लाग बार जीना चाहते हैं सदा और जो सदा है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते संबंध जोड़ते हैं उसके साथ जो क्षण है और जीना चाहते हैं सदा देह के साथ संबंध जोड़ते हैं। जो आज है और कल नहीं हो जाएगी आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ते जो कल भी थी आज भी है कल भी होगी खाई हलाहल जियो चाहे मरत न लागे बार और देर कहां लगती मरने में और रोज तुम लोगों को मरते देखते हो रोज अर्थी उठाते हो रोज लोगों को मरघट पहुंचाते हो मगर तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि जल्दी ही तुम्हारी घड़ी भी पास आ रही है और तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता मैं छोटा था तो मुझे मरघट जाने का शौक था मरघट से मुझे बहुत मिला गांव में कोई भी मरे इसको कोई मुझे सवाल ही नहीं था मैं सभी की अर्थी में जाता था जब मैं स्कूल में पहुंचूं तो मेरे शिक्षक समझ लें कि कोई मर गया होगा गांव जब मैं घर खाने के वक्त में पहुंचूं तो घर के लोग समझ लें कि कोई मर गया होगा जाओ भेजो किसी को मरखट पकड़ के लाए जब भी कोई मरता मैं उसके साथ मरखट जाता और मरघट पे जाके दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे संसार की गपसप कर रहे हैं इससे मैं हमेशा चमत्कृत हुआ आदमी जल रहा है कल तक इससे बातें करते थे इनका दोस्त था मित्र था परिजन था आज वो जल रहा है उसके अर्थी में लगा दी है अब बैठ के वही आसपास गपसप हो रही संसार की गपसप हो रही है कि फिल्म कौन सी लगी कैसी है फला आदमी का क्या हाल है वही बाजार इनको याद भी नहीं आ रही कि ये मौत तुम्हारी भी मौत है यह घड़ी तो ध्यान की थी ये तो बैठ के सोचने की थी ये तो विचार की थी ये आदमी मर गया ये भी इन्हीं बातों को करते मर गया कि कौन सी फिल्म कहां लगी और हम भी इन्हीं बातों को करते मर जाएंगे लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ वो अपने को बचाने के लिए बातों में उलझाएं ये आदमी मर गया ये बात दिखाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये अस्त व्यस्त कर देगी ये उनकी जिंदगी के ढांचे को तोड़ मरोड़ देगी उनको फिर परमात्मा की याद करने को मजबूर होना पड़ेगा फिर संसार का स्मरण करने से काम ना चलेगा क्योंकि संसार का स्मरण करते करते रोज लोग मर रहे कब तुम्हें सुध आएगी कि हम उसका स्मरण करें कि फिर मरना ना हो और ऐसा सूत्र तुम्हारे भीतर है और ऐसी तुम्हारी संभावना है। तुम अमृत के पुत्र हो वेद कहते हैं अम्रतस्य पुत्रा हे अमृत के पुत्र तुम क्यों मृत्यु में उलझ गए हो जो संसार में वो मृत्यु में उलझा क्योंकि संसार मरण धर्म है जिसने प्रभु को स्मरण किया वह अमृत हुआ जैसा होना है उससे ही साथ जोड़ लो जैसा होना है उससे ही दोस्ती कर लो दोस्ती सोच के करना खाई हलाहल जियो चाहे मरत न लागे बार बैठे सिला समुद्र तिरन को और मजा देखते हो कि लोग चट्टान समुद्र में डालकर उस पर बैठ के पार होने के इरादे कर रहे हैं चट्टान तो डूबेगी डूबी प्यारे तुम भी डूबोगे ऐसे तो बिना चट्टान के भी साथ चलते तो पहुंच जाते धन की नाव बना रहे हैं लोग पद की नाव बना रहे हैं लोग ये चट्टाने हैं ये तुम्हें डुबा देंगी इनके साथ डूबना हो सकता है इनके साथ पार होना नहीं हो सकता बैठे सिला समुद्र तिरण को अहंकार की चट्टान लेके चले हो अकड़ लेकर चले बैठे सिला समुद्रन को सो सोसब बुलनहार वे सब डूबने वाले उस पार ले जाने वाली तो एक ही नाव है नानक नाम जहाज उसका नाम ही बस एक मात्र नाव है उसका स्मरण ही भजन बिन भूली परो संसार नाम बिना ना ही निस्तारा ये छोटे से शब्द ये चार शब्द तुम्हारी समझ में आ जाएं तो तुम्हारी जिंदगी में जादू आ जाए नाम बिना ना ही निस्तारा इतनी भर तुम्हारी पकड़ हो जाए तो सब मंदिरों सब मस्जिदों के राज तुम्हारे हाथ में आ गए सब शास्त्रों की संपदा तुम्हें मिल गई नाम बिना ना ही निस्तारा उसके नाम के बिना ना कोई कभी पार हुआ है ना कभी कोई पार हो सकता है न भाचे पार और जो इस सत्य को देख ले कि उसका स्मरण पार ले जाने वाला है उसकी जिंदगी में इसी क्षण नृत्य शुरू हो जाता यह बात ही इतनी आह्लादकारी उदासी मिट जाती आंखों में नई चमक आ जाती देख जिंदा से रंग चमन जो से बाहर रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख जरा पार आख उठ जाए देख जिंदा से परे काराग्रह से जरा ऊपर देखो देख जिंदा से परे रंग चमन जो से बहार जरा आकाश की तरफ देखो जरा ऊपर उठो अपनी सीमाओं से धन दौलत पद प्रतिष्ठा नाम धाम इन सीमाओं के जरा ऊपर उठो देख जिंदा से परे रंग चमन जो से बाहर रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख और जिन्हें नाच करना है वो फिर बैठे हुए पांव की जंजीरी नहीं देखते रहते और जिसने ऊपर की तरफ देखा और नाच शुरू हुआ उसके नाच में सारी जंजीरें अपने से टूट जाती जंजीरों के लिए बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं जंजीरों ने तुम्हें नहीं बांधा है तुम नाच भूल गए हो इसलिए जंजीरे, जंजीर तुम्हारे नाच को नहीं रोक रही नाच के न होने के कारण जंजीरे निर्मित हो गई नाम बिना ना ही निस्तारा कभन पहुंचे पार सुख के काज धसे दीर्घ दुख देखते हो मूढ़ता भूले मुगध गमार, क्या है मूढ़ता इस जगत की सुख के काज धसे दीर्घ दुख चाहते तो सुख है और घुसते जाते दुख में मांगते स्वर्ग है और खोते जाते नरक और तुम जानते हो कि यही हो रहा है जितने दिन तुमने दुख उठाया है अब तक ख्याल करो चाह तो सदा सुख है और पाया है सदा दुख ये मामला क्या है ये गणित कैसा है तुम अब तक खोजते कैसे रहे सुख खोजते रहे और पाते क्या रहे दुख पाते रहे जरूर कहीं भूल हो रही तुम्हारे भीतर कोई बुनियादी भ्रांति सुख के काज धसे दीर्घ दुख बहे काल की धार और इसी में समय की धारा तुम्हें मृत्यु की तरफ बहा ले जा रही ये बदलना होगा निजामे मैगदा साकी बदलने की जरूरत है हजारों हैं सफे जिनमें न मैं आई न जाम आया कितने लोग हैं यहां जो जीवन का रस जीवन का अमृत बिना पिए मर जाते जिनके हाथ में न कभी शराब लगी न कभी प्याली पड़ी निजामे मैद दासाकी बदलने की जरूरत है मधुशाला का नियम बदलने की जरूरत है मधुशाला की व्यवस्था बदलने की जरूरत है जीवन का ढंग बदलने की जरूरत है निजामे मैगदा की बदलने की जरूरत है हजारों हैं सफे जिनमें न मैं आई न जाम आया कितने लोग हैं जो जीवित तो हैं लेकिन जीवन को जाने बिना जो परमात्मा में जी रहे हैं परमात्मा को पिए बिना सागर में हैं और प्यासे इनका कोई परिचय ही नहीं हुआ अमृत से मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम कैसे इंजाम किए जा रहे हो तुम कैसे दुख का आयोजन किए जा रहे हो कब जागोगे कब देखोगे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे चले जा रहे हो भूले मुगत गमार सुख के काच धसे दीरक दुख बहे काल की धार जन रज यू जगत दिगुचियो इस माया की लार इस तरह सारा जगत अर्चन में पड़ा है और माया की बुनियादी भ्रांति क्या है माया की भ्रांति यही है कि उसने नरक के दरवाजे पर स्वर्ग लिख दिया है दुख के दरवाजे पर सुख लिख दिया है विपत्ति के दरवाजे पर संपत्ति लिख दिया है बस चले तुम तुम ये देखते नहीं कि वहां हो क्या रहा है चले धन की खोज में जरा धनियों की तरफ तो देखो उन्हें मिला है कुछ चले पद की खोज में जो पथ पर है जरा उनकी अंतरात्मा में तो झांको उन्हें मिला है कुछ चले बने सिकंदर सिकंदर को क्या मिला है आज तक इस दुनिया में किसी धनी ने कहा है कि मुझे कुछ मिला जरा है जरा मनुष्य का इतिहास पलटो सदियों सदियों के अनुभव में तलाशो हां कभी कभी किसी बुद्ध ने किसी महावीर ने किसी कृष्ण ने क्राइस्ट ने कबीर ने कहा है कि मुझे मिला है लेकिन ना तो ये धन के तलाशी थे न पद के तलाशी थे इनकी तलाश तो राम की थी ये संसार के खोजी ही न थे ये तो भजन में भीगे हुए लोग थे इनमें कहा है कि मिला है इनकी तुम सुनते नहीं इनकी ना सुनने के तुमने कई उपाय कर लिए अपने को इनकी तरफ वज्र बहरा कर लिया है तुम इनकी तरफ देखते नहीं और कभी मजबूरी न अगर तुम्हें देखना भी पड़ता है तो तुम कहते हो महाराज ठीक ही कहते हो गए आप ये रही पूजा आपके चरण छुए लेते मगर मुझे बक्सो ए गदागर मुझे ईमान की सौगात ना दे मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं मैंने देखा है इन आंखों से मुरबत का म्याल मुझको अब मेहरू मोहब्बत से कोई प्यार नहीं मैंने इंसान को चाहा भी तो क्या पाया है अब मेरा कुफ्र खुदा का भी तलबगार नहीं जा किसी और से ईमान का सौदा कर ले मैं तेरी नेक दुआओं का खरीदार नहीं तुमने बुद्ध से यही कहा तुमने महावीर से यही कहा तुमने कृष्ण से यही कहा क्राइस्ट से यही कहा कबीर से यही कहा यही तुम मुझसे कह रहे यही तुम्हारे कहने की आदत पड़ गई ये आदत छोड़ो इसी आदत में तुमने बहुत जन्म गवाये इस जन्म को भी मत गवा देना जन रज्जब यू जगत बिगिचो इस माया की लार इस माया के पीछे चल चल के इस झूठे सूत्र के पीछे चल चल के लोग विभूचन में पड़े अर्चन में पड़े उलझन में पड़े और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो ख्याल रखना तुम्हारी बात कर रहा हूं उनके तो लोग बड़े होशियार हैं वो सोचते हैं लोगों की बात हो रही एक फकीर चर्च में हर रविवार को बोलता और एक आदमी सदा सुनने आता सामने ही बैठता और जब भी प्रवचन पूरा होता तो उस फकीर के पास आता और कहा कहता कि बिल्कुल ठीक किया जो बातें कही इसकी लोगों को बड़ी जरूरत लोगों को आखिर फकीर सुनसम के परेशान होने लगा हर बार यही होता कुछ भी कहे वो और वो आदमी आता और कहता गया अच्छा फटकारा अच्छी जूतियां लगाई लोगों की इसकी जरूरत एक दिन संयोग की बात खूब वर्षा हो गई कोई नहीं आया अकेला वही आदमी आया फकीर ने सोचा कि आज का मौका चूकना नहीं उसने खूब जूतियां चलाई उसने खूब फटकार लगाई उसने इधर से मारा उधर से मारा मगर उस आदमी पे कोई चोट ही ना पड़े वो बड़ा मस्त बैठा फकीर भी थोड़ा हैरान होने लगा कि अब तो आज कोई है भी नहीं अब ये मस्त क्या बैठा आज ये क्या कहेगा लेकिन उस आदमी ने जो कहा सुन लेना ठीक से जाते वक्त उसने कहा गजब कर दिया खूब मारा हालांकि आज कोई आए नहीं थे अगर आए होते तो खूब फटकारा बड़ी जरूरत थी निजी की जरूरत थी कोई फिक्र ना करो मैं गांव गांव में जाके घर घर जाके लोगों को कहूंगा मगर अपनी तरफ कोई लेना नहीं चाहता लोग सोचते ही दूसरों की बातें चल रही मैं तुमसे कह रहा हूं जब मैं कहता हूं लोगों से कह रहा हूं तो मैं तुमसे कह रहा हूं और किसी की यहां बात नहीं हो रही और किसी की बात करने की जरूरत भी नहीं जो यहां है उनकी बात हो रही मेरी और तुम्हारी बात हो रही बात सीधी सीधी जो भी मैं तुमसे कह रहा हूं ठीक तुमसे कह रहा हूं तुम ये मत सोचे न कि पड़ोसी के लिए लागू बच्चू जो बगल में बैठा यही धन के पीछे पागल अच्छी पड़ी हम तो पहले ही इसको समझाते थे मगर कभी समझा नहीं ये जो बगल में बैठे नेताजी अच्छी पड़ी पद के पीछे दीवाने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे थी। ठीक मारे गए मैं तुमसे कह रहा हूं और जब तक तुम सीधे सीधे लेना शुरू ना करोगे ये अमृतदायी वचन व्यर्थ चले जाएंगे वर्षा होगी और तुम्हारा गड़ा खाली का खाली रह जाए ये सूत्र अनूठे हैं इन्हें गुनगुनाना ये सूत्र तुम्हारे समझ में आने लगे तो जिंदगी बड़ी सहल होने लगे मुझे सहल हो गई मंजिले वो हवा के रुख भी बदल गए तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए ये सूत्र तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे हाथ में परमात्मा का हाथ आने लगे वह तो तैयार ही खड़ा है उसने तो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया ही हुआ है कब से बढ़ाए बढ़ाए थक गया है मगर तुम हाथ हाथ में लेते नहीं मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख भी बदल गए तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए कठिन नहीं है कि चिराग राह में जल जाए कठिन नहीं है कि सावन में प्यारा भी आ जाए सावन भी उसी का है इसी में कहीं छिपा होगा यही कहीं होगा पास पड़ोस में उसके बिना सावन भी कहा यह सावन उसी की आभा है ये सावन उसी की तरंग है ये सावन उसी की छाया है सावन आ गया तो सावन का मालिक भी आ ही गया होगा थोड़ा खोज, थोड़ा तलाश थोड़ा पुकार, थोड़े प्यास से भरे